श्रीमद देवी भागवत में तंत्राधिकारी श्री शिवपुराण में स्पष्टतः कहा गया है जो लोग वैदिक मार्ग भ्रष्ट हैं जिनका वैदिक मार्ग में अधिकार नहीं है वे ही तंत्रोक्त धर्म का आचरण करें तंत्रोक्त पूजा पूजादि करें। श्रुति पथ निरत मनुष्य के लिए वेदोदित पूजा पूजादि ही कर्तव्य है श्रुति ही उनके लिए संसेवनीय है पथ गलिता नाम, नाम तु गुरु गुरुर श्रुतिपथगलिता मानुषाण श्रुति पथ गुरुगुरखिलेशभु श्रुतिपथ नित निरता त्र नैवास्तित हितक सत्य मुक्त तंत्र में भगवान श्रीशंकर ने जी से कहा है कौल और मिश्र मार्ग दुर्जातियों के लिए सदा ही हे है कौल कौलमिश्र पथौ हेय नित्यम गौरी द्विजात भी वैदिक धर्मानुष्ठान में अनधिकारियों के अहिक और पारित्रिक क्षुद्रवासनुसारी फल सिद्धि के उपाय प्रदर्शनार्थ भगवान श्री शंकर ने कौल और मिश्र तंत्र समूह का निर्माण किया है श्रुति और शास्त्र से निषिद्ध आचार का उपदेश रहने के कारण कौल और मिश्र तंत्रों में त्रैवर्णिकों का अधिकार नहीं है वेद निरपेक्ष तंत्र के लिए है सूच संहिता में बाह्य तथा अभ्यांतर भेद से दो प्रकार की पूजा का वर्णन है पुनः वैदिकी और तांत्रिकी भेद से बाह्य पूजा भी द्विध कही गई है सूच संहिता में वैदिकी पूजा से वेद और वेद वेदमूलक स्मृति पुराणादि के द्वारा प्रतिपादित पूजा का और तांत्रिकी पूजा से वेद निरपेक्ष स्वतंत्र शिव शिवपोक्त आगम प्रतिपादित पूजा का लक्ष्य है सुस्ता और उसकी माधवाचार्य तात्पर्य दीप का नामनी व्याख्या पढ़ने से जाना जा सकता है कि जो लोग तंत्रोक्त दीक्षा के द्वारा संस्कृत हैं वे तांत्रिक पूजा के और जो स्वगृहोक्त संस्कार से संस्कृत हैं वे वैदिकी पूजा के अधिकारी हैं केवल शक्ति पूजा आदि का ही नहीं अपितु शिव विष्णु विनायक आदि की पूजा में भी वैदिक और तांत्रिक विभाग के अनुसार प्रकार भेद हैं जो व्यक्ति जिस मार्ग का अधिकारी है उसके लिए उसी मार्ग के अनुसार पूजा पूजादि करना उचित है स्वमार्ग के अतिक्रम की श्रुति में निंदा की गई है स्वमार्गातिकुत्य निंदिता यो वै स्वाम देवताजते स स्व स्वायी देवतायी चवते न परा प्राप्त तापीया तात्पर्य दीप का श्रीमद देवी भागवत सप्तम स्कंध में देवी भगवती ने हिमालय को पूजा विधि के संबंध में उपदेश देने के समय कहा है हमारी पूजा प्रथमतः बाह्य और आभ्यंतर भेद से दो प्रकार की है पुनः बाह्य पूजा के वैद्यिकी और तांत्रिक ये दो भेद हैं हमारी वैद्यी पूजा भी व्यापक और अव्यापक मूर्ति के भेद से दो प्रकार की जाननी चाहिए वेदोक्त मंत्र से दीक्षित मनुष्य वैदिकी पूजा करेंगे और तंत्रोक्त मंत्र से दीक्षित मनुष्य को तांत्रिकी पूजा करना चाहिए द्विधा मम पूजा सैद बाह्याचाभ्य द्विधा प्रोक्ता वैदिकी तांत्रिकी तथा वैदिका द्विवधा मूर्ति भेदेन भूधर वैदी वैदिक कार्या वेद दीक्षा समन्वत तंत्रोक्क्ष ताकि संस्था भवेत